श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद अस्सी चौबीस मई अठारह सौ चौरासी आत्मदर्शन या ईश्वर दर्शन का उपाय साधु संग या विज्ञान साइंस विद्या जी इसका क्या प्रमाण है कि आत्मा शरीर से पृथक है श्री रामकृष्ण प्रमाण ईश्वर को देखा जा सकता है तपस्या करने पर उनकी कृपा से ईश्वर का दर्शन होता है ऋषियों ने आत्मा का साक्षात्कार किया था साइंस से ईश्वरत्व जाना नहीं जाता उसके द्वारा केवल इन इंद्रिय ग्राह्य बातों का पता लगता है कि इसके साथ उसे मिलाने पर यह होता है और उसके साथ इसे मिलाने पर यह होता है इसीलिए इस बुद्धि के द्वारा यह सब समझ नहीं आता साधु संग करना होता है वैद्य के साथ रहते रहते नाड़ी परखना आ जाता है विद्या जी अब समझा श्री राम के तपस्या चाहिए तब वस्तु की प्राप्ति होगी शास्त्र के श्लोकों को रट लेने से भी कुछ न होगा गांजा गांजा मुँह से कहने से नशा नहीं होता गांजा पीना पड़ता है ईश्वर दर्शन की बात लोगों को समझाई नहीं जा सकती पाँच वर्ष के बालक को पति पत्नी के मिलने के आनंद की बात समझाई नहीं जा सकती विद्या जी आत्मदर्शन किस उपाय से हो सकता है इसी समय राखाल कमरे में भोजन करने बैठ रहे हैं परंतु वहाँ अनेक लोग हैं इसलिए सोच विचार कर रहे हैं श्री रामकृष्ण आजकल राखाल का गोपाल भाव से पालन कर रहे हैं ठीक मानो माँ यसुदा का वात्सल्य भाव श्री रामकृष्ण राखाल के प्रति खान अरे, ये लोग नहीं तो उठकर एक और खड़े हो जाएं एक भक्त के प्रति राखाल के लिए बर्फ रखो राखाल के प्रति तू फिर बन हुगली जाएगा धूप में न जाना राखाल भोजन करने बैठे श्री राम कृष्ण फिर विद्या का अभिनय करने वाले लड़के के साथ वार्तालाप कर रहे हैं श्री रामकृष्ण विद्या के प्रति तुम सबने मंदिर में प्रसाद क्यों नहीं लिया यहीं पर भोजन करते विद्या जी सभी की राय तो एक सी नहीं है इसीलिए अलग रसोई बन रही है सभी लोग अतिथिशाला में भोजन करना नहीं चाहते राखाल भोजन करने बैठे हैं श्री राम भक्तों के साथ बरामदे में बैठकर फिर बातचीत कर रहे हैं आत्मदर्शन का उपाय श्री राम कृष्ण विद्या अभिनेता के प्रति आत्मदर्शन का उपाय है व्याकुलता मन वचन और कर्म से उन्हें पाने की चेष्टा जब देह में काफ़ी पित्त जम जाता है तो सभी चीज़ें पीली दिखती हैं पीले के अतिरिक्त दूसरा कोई रंग नहीं दिखता तुम नाटक वालों में जो लोग केवल औरतों का काम करते हैं उनका प्रकृति भाव हो जाता है औरतों का चिंतन करके औरतों की तरह चलना फिरना सभी कुछ उनके समान हो जाता है इसी प्रकार रात दिन ईश्वर का चिंतन करने पर उन्हीं का स्वभाव प्राप्त हो जाता है मन को जिस रंग में रंगाओगे उसका वही रंग हो जाता है मन मानो धोबी के घर का धुला हुआ कपड़ा है विद्या तो इसे एक बार पहले धोबी के घर भेजना होगा श्री रामकृष्ण हाँ पहले चित्त शुद्धि उसके बाद मन को यदि ईश्वर चिंतन में छोड़ दो तो उसी रंग का बन जाएगा फिर यदि संसार करो नाटक वाले का काम करो या जो कुछ भी करो उसी प्रकार का बन जाएगा